पातंजलोग प्रदीप साधन पाद सूत्र उन्नीस सद्भावेश मजोक्त ज्ञानम तथा सत्यम असत्यम अन्य एतचव्यवहारभूत तथा चोक्त भुवनाश्रिता तत् जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है यह सद्भाव मैंने आपके लिए कह दिया है और यह जो संव्यवहार रूप है जो लोक के आश्रित है वह भी कह दिया है तीसरी लोक सिद्ध परमात्म चैतन्य सत्ता भी है जो मनोमात्र परिणाम सुक्ति से रजत और स्वप्न के पदार्थों की सत्ता है जो परमात्म चैतन्य सत्य है जीव चैतन्य सत्य नहीं है यह वेदांत रहस्य है नान्योस्तोष दृष्टा श्रोता मन्ता पौधा इत्यादि श्रुति सिद्ध है वह तो लय शून्यत्व रूपा अति परमार्थिक सत्ता के अभिप्राय से समझनी चाहिए प्रलय काल में ही परमात्मा में प्रकृति और पुरुषों के व्यापार के उपरम रूप लय होता है प्रकृति पुरुषोचोभ लिये परमात्मी प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन होते हैं इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध है परमात्मा सदा जागृत रूप से लय लयशून्य है वही परमार्श सत है प्रकृति और पुरुष परमार्श सत नहीं है यह नवीन वेदांत वाक्यों की मर्यादा है इससे सत और असत के विरोध से एकत्र असंभव का भी वारण हो गया क्योंकि व्यवहार और परमार्श के भेद से काल के भेद से अवच्छेद के भेद से स्वरूप के भेद से और प्रकार के भेद से इनका अविरोध है इस प्रकार श्रुति और न्याय से सिद्ध सत्यत्व और मिथ्यात्व के विभाग को न जानते हुए आधुनिक वेदांतियों के प्रपंच का अत्यंत असत्यत्व आदि रूप नास्तिकों के सिद्धांत के अनुसार अपसिद्धांत है अतः मुमुख्यों को दूर से ही त्यागने चाहिए क्योंकि सामान्य न्याय से अन्यत्र सिद्धांतों को ही ब्रह्म के सिद्धांत कहा गया है इस प्रकार सब ठीक है लिंग मात्र परिणाम का उपसंहार करते हैं ऐसा यह गुणों का लिंगमात्र परिणाम है अलिंग पर्व की व्याख्या करते हैं निसत्ता सत्यम चेति निसत्ता सत्त अलिंग परिणाम है निसत्ता सत्य इस कथन में जो पदार्थ है वह अलिंग नामक गुणों का परिणाम है और वह सामयावस्थानात्मक गुणों से अतिरिक्त है इससे उस प्रधान की गुणात्मकता सिद्ध होती है उस उसी साम्यावस्था के लिए प्रधानवा की शब्द धर्म धर्मी के अभेद से महदादि की व्यावृत्ति के लिए ही यहां श्रुति स्मृतियों में प्रयोग किया है परमार्श से तो गुण ही तद्रूप लक्षित प्रधान है भाष्य में गुणों को ही प्रधान शब्द से कहा है अब पर्व और गुणों के परस्पर वैधर्म से भेद प्रतिपादन करते हैं उनमें से पहले अलिंग अवस्था रूप पर्व का तीनों पर्व से और गुणों से वैशर्म वैधर्म का प्रतिपादन करते हैं यामिति पुरुषार्थ विषय भोग और विवेक्याति तथा उनके कार्य सुख और दुखा भाव लिंग अवस्था के प्रति हेतु नहीं है क्योंकि अलिंग अवस्था में आदि में सृष्टि के पहले पुरुषार्थता पुरुषार्थ समूह कारण रूप से अभिमत नहीं हो सकते दुख निवृत्ति की व्यावृत्ति के लिए कारण यह शब्द कहा है प्रलय काल में दुख निवृत्ति की कर्म के क्षय से ही उपपत्ति होने से प्रलय में प्रयोजन न रहने से दुख की निवृत्ति प्रलय का कारण नहीं होती यह आशय है उपसंहार करते हैं न तस्या यो कहा जा सकता है व्यक्त अवस्था में गुणों से शब्द आदि के उपभोग आदि रूप पुरुषार्थ होता है अतः वह उसमें अवस्था कारण हो साम्यावस्था में जो साम्य कोई भी पुरुष नहीं होता अतः इस अव्यक्त अवस्था में के कारण नहीं है इससे पुरुषार्थकृत नहीं है अतः शास्त्रों में नृत्य कहलाती है नृत्य स्वाभाविकी है अनैमित्व से तीनों पर्वों की अपेक्षा से स्थित स्वाभाविकत्व होने पर भी धर्मादिकों से प्रतिबंध यहां गुणों का साम्य स्वरूप परिणाम है यह भाव है अव्यक्त अवस्था की स्वाभाविकता व्यक्त अवस्था की अपेक्षा से नहीं होती बहुत काल तक अवस्थाई तो ही नित्यत्व तो सत्यत्व तो आदि दूसरे नामों के व्यवहार से सिद्ध है धर्म नृत्य है सुख दुख अनित्य है इत्यादि महाभारत आदि में व्यवहार होता है इस प्रकार का नित्यत्व तो गीता में भी है